भवा अति असमर्थ अति पर अभ्यास अति असमर्थ यदि अभ्यास करने में भी असमर्थ है देखो यहाँ पर जो सत्म का उपासना कहा अनन्यान से ध्यान का उपास्य के अनन्न्य ध्यान योग के द्वारा मेरा चिंतन करके ये उपासना करते हैं ठीक है तो ये हो गया ना इसलिए क्या कर उनका उद्धार ऐसा माम समुद्र का ऐसा भगवान मेथा नसीरात है न उनका मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ और इसलिए क्या करना चाहिए मैं ये मना लक्ष्य बुद्धि मेरे सय बोला अब यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं मन बुद्धि भगवान में नहीं लगा सकते हैं तो क्या बोला एक आलम्बन में सुना सुना स्थापित करना स्थापित करना एक आलम्बन कौन है भगवान सब और चित्त को हटा कर एक आलम्बन आलम्बन करके भेय आश्रय एक भेय आलम्बन परमात्मा ने बार बार स्थापित तो करना हाँ। तो ये भी कठिन है शिक्षक बाहर जाए तो हटा कर परमात्मा में कठिन है ना इस प्रश्न ऐसा अभ्यास नहीं कर सकता है तो अभ्यास से असमर्थता यदि तू ऐसा अभ्यास करने में भी असमर्थ है यदि तू अभ्यास करने में भी हाँ तो सित्त को हटा अन्य जगह से हटा कर भगवान में लगा दे हाँ कठिन है ये अभ्यास कठिन है यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो क्या करे मत कर्म करो मेरे कर्मों को श्रेष्ठ मानने वाला हो जाओ मेरे कर्मों को श्रेष्ठ मानने वाला हो जाओ या मत्सम फ्राइम हो जाओ मेरे कर्मों को श्रेष्ठ मानने वाला हो जाओ मतलब मेरे कर्मों को श्रेष्ठ मान करके उनसे निथन करो मेरे कर्मों को श्रेष्ठ मान का आप <कषणिवालियों> देखेंगे मदरसम कर्म है ना भगवान के लिए किए जाने वाले कर्म भगवत आराधना समझ कर किए जाने वाले कर्म करने वाला हो है जाएना समझ पर कर्म करने वाला हो जाए मदरथम कर्माण कुरन अपी, अपी मेरे लिए कर्म करने पर भी मेरे लिए कर्म करने पर भी एक दिन अवाप सु को प्राप्त कर लेगा या सिद्धि कर तो मेरे लिए कर्म करने पर भी सिद्धि के प्राप्त कर लेगा।, लेगा तो बात में आया है कि सब कर्म करने से भी होगी एकाग्रता होने से होने से ज्ञान होगा और सब क्यों सिद्धि होगी है ना कर्म करो ऐसा भाष्य में आया है अभ्यास ये अतमर्था अथमर्था प्रत्या यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तभी वक्त कर्म परमोभ हो तो मत मतकर्म परम हो जाए मत कर्म करम हो तो, तो समझाते है वास्तुकाल मदर कम कर्म मेरे लिए किए जाने वाले कर्म मतकर्म किए जाते हैं मेरे लिए किए जाने वाले कर्म मतलब मेरी आराधना समझ के किए जाने वाले कर्म है अच्छा तो मदर मेरी आराधना समझ किए जाने वाले कर्म कैसे मत करने हैं और सत्कर्मा हाँ उनको सत्कर्मा इन तक है ना हाँ मत सत्कर्मा किए मत कर मत कर्म परमा का मत कर्म प्रधान मेरे कर्मों को प्रधान मानने वाला मेरे लिए किए जाने वाले कर्मों को प्रधान मानने वाला तो मेरे लिए किए जाने वाले कर्मों को प्रधान मानकर उनका अनुष्ठान करने वाला बोला है मेरे लिए किए जाने वाले कर्मों को प्रधान मानने वाला ठीक है प्रधान मानने वाला ये ये को प्रधान भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं प्रधानमंत्री सिद्धि को प्राप्त कर लोगे तो मद कर्म पर वो है ना कि मेरे कर्मों को प्रधान मानने वाला हो जाए तो मत सुदनी है यहाँ कर्म से लिया है श्रवण कीर्षण आदि मधा भक्ति श्रवण की के अनुसार भी से में क्या लिया है, लिया है क्या है है तो क्या करते हैं नवधा भक्ति को तो कर्म के अंतर्गत ही भक्ति है भक्ति क्या है कि प्रीति पूर्वक सतक तो भगवान का है प्रीति पूर्वक कई लारावर में परमात्मा का स्मरण क्या, क्या है नावणम की साधन और अर्चना वंदना यह जो है न तो ये क्या है उस भक्ति के वो तो भक्ति तो तो के हाँ तो ये भक्ति के साधन होने का तो के कारण चार से को भक्ति कहा जाता है ऐसा वैष्णा ही नहीं बैठक भक्ति के साधन होने के चार से को क्या कहते हैं भक्ति के साधन को चार से भक्ति कहा जाता है भक्ति क्या है कि की प्रीति गुर्वर कहीं नावर में परमात्मा का स्मरण ठीक है प्रेम पूर्ण विस्मरण होता है वो क्या है भक्ति का उस भक्ति के साधन ये श्रमण कीर्षण आदमी बढ़े ठीक है इनको उपचार से भक्ति कहा जाता है ये नहीं क्या करनी तो और भक्ति के लिए अंतरण साधन हैतन आदि क्या भक्ति के अंतरण साधन लिया। अब देखेंगे मदरपण कर्माण होती है मेरे लिए कर्म करने पर भी वही आदि कर्म करने पर भी और मेरे तो दूसरे कर नहीं सकते हैं ऐसा भी अंतरण है ना मेरे लिए कर्म करने पर भी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा सकते बल्कि उनको ग्यारहवे में लेना ठीक है है न भी ले सकते हैं पर तो साधन नहीं अब देखेंगे तो अभ्यास में है तो अभ्यास के बिना मेरे लिए केवल कर्म करने पर भी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा सिद्धि को प्राप्त कर लेगा तो कैसे प्राप्त कर लेगा तो बताते हैं सत्य सिद्धि योग प्राप्ति चित्त की चित्त का समाधान रूप योग अर्थात चित्त की एकाग्रता से योग, योग की एकाग्रता रूप हाँ कर्म करने से अंताकरण की शुद्धि होगी अंताकरण के शुद्धि होने पर योग होगा योग से क्या लेना है यहाँ पर समाधान अंताकरण की निर्मलता रूप योग अंता फिर क्या होगा ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो साधन नहीं है मोक्ष रूप सिद्धि का साक्षात साधन करने नहीं है इसलिए भाषा का ऐसा करते हैं चलिए अब देखेंगे पड़ोब आदि सर्व कर्म तथा असक्तः असक्तः अथ एक अति अथ एक अतिगर्त मोग आर्वर्म फफल्यागम तुम यहां अथ असक्तः असक्त अतिगे तो आरम्भ में है या चेक का अध्ययन करके लगाना पड़ेगा यही है ना यदि अध्याय किया है तो बहुत अच्छा है अर्थ तर्क क्या हो गया यदि यदि क्या है करके सकता थी यदि इसको भी करने में असमर्थ है इसको मदद कर मदद इसको भी करने में तो असमर्थ है लगाइए करके असम सत्ता की यदि तू इसको भी करने में असत्य है असमर्थ है असत्य असमर्थ असमर्था तो कथा करते तो क्या करें यथात्मान मर यो न मा तृका करो फल त्यागुरु कथा तो यदात्मान मध्योग मात्रा सर्व कर्म फल त्यागम करू यदात्मान कर रहे वाला होकर यद कर संयमित आत्मा कर तो चित्त वाला होकर के जिसका चित्र अपने अधीन है उसको क्या करेंगे संयमित चित्त वाला तो संयमित चित्त होकर मेरे योग का आश्रय लेकर मध्योग न मेरे योग का आश्रय लेकर सभी कर्मों के फल का भ्यास करें सभी कर्मों के फल का अभ्यास करें तो पूर्व लेना वही पुनर्सा दी और यहाँ पर तुम ही कर लेना तो तथा यथा होकर के क्या होकर के संयुक्त चित्त वाला हो कर के मेरे योग का आश्रय लेकर सभी कर्मों के फल का त्याग करूँगा तो कर्मों के फल का त्याग करके क्या, क्या करना पड़ेगा कर्म करना पड़ेगा तो यहाँ एक बात और है संयुक्त वाला होकर के तो इसकी दसम श्लोक में किसी को कहा गया है ना उसे करने वाला क्या है पहले से कुछ सैमिक चित्त वाला है यह सैनिक चित्र वाला नहीं है ये अंतर है तो कहा है ना तो वो सही चित्त वाला हो गया सैमिक चित्त वाला होकर के मेरे योग का लेकर के सभी कर्मों को धन का त्याग पुनः फिर यदि फिर एकदि इसे भी कौन यदम जो कहा गया है क्या कहा गया है मदरसम परमाणु जो कहा गया है कहा था अच्छा ठीक है मत करो यह यह जो भी कहा गया है एकद यद्यपि उत्तम या जो भी कहा गया है क्या कहा गया मत करो परस्तम या एकद यद मत करो परस्तम उत्तम या जो भी मत करो परस्तम कहा गया है उसको करने में यदि तू असम है तो मासिका मासिका कर देखेंगे संन्यास से जाने वाले कर्मों मध्योगा मध्योगा अर्पित करके संन्यास से जाने वाले कर्मों को मुझने अर्पित करके ये जो उनका अनुष्ठान करना है जो उनका व्यक्ति का अनुष्ठान है, जो उनका अनुष्ठान करना है अनुष्ठान करने का भगवान की अर्पित करके कर जो कर्मों का अनुष्ठान करना है उस अनुष्ठान को कैसे करेंगे मध्योग क्या करेंगे हाँ मतलब किए जाने वाले कर्मों को भगवान में अर्पित करके कर उनका अनुष्ठान करना है उसे कहेंगे मध्योग्र का ऐसे मध्योग का आश्रय देकर के किए जाने वाले कर्मों को भगवान ने अर्पित करने के लिए मध्योग करके आश्रय लेकर सर्वे काम कर्म नाम फल त्यागम करके फल संसन सभी कर्मो कभी मतलब शोक स्नाप कभी करना शोक समाप्त कभी करने से फल संसन थल का प्याग तो सर सर सर्वे सर काम कर सभी कर्मो के फल काम करित्त वाला हो करके एकाद चित वाला हो करके तो यह क्या है सभी कर्मो के फल का त्याग करके सभी प्रकार के सभी प्रकार के कर्म ने विधि करनी है ना शास्त्रीय कर्म को भी समाप्त करना और यहाँ पर तो यह है कि संयत चिप वाला हो करके बोला है, उसने चिप को संयुक्त करना है ना वाला क्या है भाषाकार के अनुसार जो अभ्यम की उपासना है वो और वो उत्तम अधिकारी के लिए है और जो क्या सगुण साकार की उपासना है उसमें उत्तम को वैसा नहीं हो सकता है तो अभ्यास हो गए और उसमें भी असमर्थ है तो मत मतो और उसमें भी असमर्थ है तो ये बोल दिया तो अंतिम में क्या आया सर्व कर फलत्यागम इधानी अब सर्व कर्म फल त्यागम स्थित सभी कर्मो के फलत्याप की स्थिति करते हैं स्थिति कामों के फलत्याप की प्रशंसा करते हैं देखो जानम अभ्यास प्रेय अभ्यानमिष्टते ज्यादा सर्वल्याग त्यागा शांति अनिभे ज्ञा अभ्यास ज्ञान ज्ञानम प्रेयर अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान है और फिर ज्ञान से ज्ञाना ज्ञानों ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है तो मुक्ति का साक्षात साधन हो ना ज्ञान तो ज्ञान तो तो मुक्ति के साधनों ने ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ हो सकता है तो यहाँ पर ज्ञान ऐसी ध्यान को श्रेष्ठ बताया है तो कैसे ज्ञान ऐसी ध्यान श्रेष्ठ है करो ज्ञान कैसे ज्ञान देखो तो यहाँ ज्ञान है ना परोक्ष ज्ञान लेना है परोक्ष ज्ञान पर आप लगाइए ज्ञानों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ज्ञान का क्या परोक्ष ज्ञान है तो अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है भाष्य में आ जाता ऐसा जो अभिवेक पूर्वक किया जाने वाला भाष है ऐसा अभ्यास अविवेक पूर्वक किया जाने वाला अभ्यास की अपेक्षा परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है अर्थ ध्यान विशिष्ट इस ज्ञान से या उस ज्ञान किया लिखा है लिखा है श्रेया का जो श्रेष्ठ है विशिष्टेगा तो विशेष है या श्रेष्ठ है विशिष्ट देगा तो विश्रेष्ठ है ध्यानार्थ करो फल त्याग या विशिष्टे को जोर लेना है ध्यान से करो फल का है ध्यान से करो फल का प्यार श्रेष्ठ है और त्यागा अनंतरम शांति या ही करने कर लेना ही करते शांति कर शीघ्र क्योंकि त्याग से शीघ्र शांति प्राप्त होती है इस त्याग से परम फल त्याग में ही होगा ही क्योंकि परम फल के त्याग से शीघ्र शांति प्राप्त हो जाती है क्यों देखेंगे ये अभ्यास की अपेक्षा कैसा अभ्यास के अग्निवे पूर्व किया जाने वाला अभ्यास है उसकी अपेक्षा क्या फिर शत्रो तो सरो ज्ञान के बाद ही जो अभ्यास होगा तो बाद में जो अभ्यास होगा वो विवेक पूर्वक अभ्यास होगा तो ऐसा अभ्यास होगा तो ज्ञान के बाद जो विवेक पूर्वक अभ्यास होगा तो फ्रेष्ठ कौन होगा ज्ञान के अभ्यास ज्ञान के बाद अभ्यास होगा जो विवेक पूर्वक अभ्यास है वो ज्ञान के बाद होगा तो श्रेष्ठ क्या होगा अभ्यास होगा और यहाँ पर जो है न अभ्यास ज्ञान का अभ्यर्थ बताया है तो कैसा अभ्यास के घास में आया अविवेक पूर्वक अभ्यास है न ये है तो ये देखना सारे तो देखना भाष्यकरण मतलब अधिक श्रेष्ठ है करम, ज्यान तो क्या बताते हैं अविवेक पूर्वक अविवेक पूर्वक किए किए जाने वाले अभ्यास परोक्ष ज्ञान के बाद अभ्यास किया जाता है परोक्ष ज्ञान के बाद जो अभ्यास होता है वो कैसा होता है परोक्ष ज्ञान के बाद जो अभ्यास होगा वो विवेक पूर्वक परोक्ष ज्ञान के साथ जो अभ्यास तो है वो पर तो परोक्ष ज्ञान और विवेक पूर्वक अभ्यास में कौन श्रेष्ठ होगा विवेक पूर्वक लेकिन यहाँ पर ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है ना तो कैसे से ज्ञान हो सकता है अविवेक पूर्वक बिना जाने समझे ऐसा अभ्यास शुरू कर दिया गया अविवेक पूर्वक किए जाने वाले अभ्यास के लिए ज्ञान श्रेष्ठ है क्या लेना है ज्ञान क्या लेना ज्ञाना सिखाएगा ज्ञान हो गया है ज्ञान हो गया फिर सब रहे हैं चिंतन चल रहे हैं उस ज्ञान उस ज्ञान से भी ज्ञान पूर्वक किया जाने वाला ध्यान श्रेष्ठ है अब ये तो सब ये यथात बातें है आपकी मतलब अवेक पूर्वक अभ्यास परोक्ष है और परोक्षा ज्ञान पूर्वक्रेष्ठ है ये अब ज्ञान व्यानाद की ज्ञान युक्त ध्यान के बीच या ज्ञान पूर्वक ज्ञान वता ध्यान ज्ञान युक्त ध्यान अथवा ज्ञान पूर्वक ध्यान है ना ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले ध्यान ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले ध्यान के बीच कर्म फल काग श्रेष्ठ पर कर्म फल का इस पद का यहाँ पर संबंध होता है ये देखेंगे की अभ्यास ज्ञान श्रेष्ठ है मतलब अवय पूर्वक अभ्यास तो की अपेक्षा सरोप ज्ञान क्रेष्ठ है और ज्ञान है न ज्ञान यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा जाँगुण। जाँगुण। कर क्या श्रेष्ठ है ज्ञान ध्यान श्रेष्ठ है ये वस्तु स्थिति है अब यहाँ पर जो है ध्यान की अपेक्षा करो कल क्या क्या श्रेष्ठ है ये कहते हैं प्रशंसा है ये वस्तु नहीं है क्या प्रशंसा समझते है राजा से कुछ लेना हो कि इंद्र है या फिर वरुण है या फिर भगवान है हमारे लिए आप ये क्या हो आप भगवान है हमारे लिए भगवान हो जाएगा क्या वो तो भगवान है ना तो कहने भगवो जाएगा प्रशंसा है आरोप किया गया है तो वही ये यहाँ प्रशंसा है तो तो क्योंकि ऐसा जो ये ज्ञान ज्ञानपूर्वक किए जाने वाले ध्यान भी अभी अच्छा करो फल काम से नहीं होगा क्योंकि पहले व्यक्ति करो फल का त्याग करके उन करेगा तब उनका सिद्धि होगी और शुद्धि होने के बाद में ज्ञान प्राप्त होगा और फिर कहीं क्या होगा ज्ञान पूर्वक ध्यान रहेगा तो पहले थे क्या होगा सर्व फल प्रयास करके क्या करेगा सर्व फल का त्याग करके इनसे क्या करेगा कर्म फल का त्याग कर त्याग करके क्या करेगा कर्म और कर्म करने से राधी कर्म फल का त्याग करके कर्म करने से क्या होगा शुद्ध की शुद्धि होने से क्या होगा ज्ञान होगा और ज्ञान होने से क्या होगा ज्ञान पूर्वक होगा ज्ञान पूर्वक है तो वास्तव में टेस्ट क्या है ज्ञान पूर्वक ध्यान है थोड़ा करम फल का है ना तो ये जो है ना लेकिन यहाँ ज्ञान पूर्वक ध्यान दे तो फल से कहा गया है वह ऐसा पूर्वक जो ज्ञान होता है ना चित्त की शुद्धि यदि अत्यंत निर्मल चित्त है सबको पूरा मात्र ऐसी ज्ञान मानते है और अत्यंत शुद्ध नहीं है तो फिर मन वो अभ्यास करना पड़ेगा परोखी होगा सबको मतलब माओवासी को सुनने को जो पहले ज्ञान होगा वो क्या होगा परोख होगा के एवं कहे गए विशेषण से युक्त मनुष्य को कर्म फलत जाह नहीं लिखा है कर्म फलत्यागा थी है अपने लाभ नए इस प्रकार पूर्व विश्लेषण के युक्त मनुष्य के कर्म फल का त्याग करने से शांति होती है कर्म फल का त्याग करने से क्या होती है अशांति होती है कर्म फल का त्याग करने ऐसी शांति हो जाती है अब देखना जो पूर्व में विशेषण कहा गया है ना चित्त वाला हो जाए ऐसा हो जाए mm -hmm. मेरे योग का लिया हो विशेषण हो जाएगा या तो विशेषण हो जाएगा है ना ये mm -hmm. विशेषण तो पूर्ण विशेषण वाले मनुष्यपूर्ण कर्म फल के त्याग से शांति होती है अब इसको ही बताते हैं शांति का अर्थ है क्या हेतुक से संसारेतुक से संसार से उत्सम हो अंतरम है न अनंतरण का ऐसा लगाना साहितगत संसार कारण सही संसार का शीघ्र ही उत्सम हो जाता है उत्सम का कारण सही संसार का शीघ्र ही उत्सम हो जाता है या कारण सही संसार की निवृति हो जाती है कारण सही संसार संसार का कारण है भाषादार के अनुसार अभिज्ञान क्या कारण है तो अभिज्ञा के सही संसार अभिज्ञा का क्या संसार तो यहाँ पर संसार क्या? अभिज्ञा तो कारण सही संसार का, का फी फी हो जाती है कारण सही संसार देख सके कालाम तू ना कारण सही संसार की अपेक्षा तो नहीं रहती है ऐसा अब इसको समझा रहे हैं भास्कार कर्मो में, में लगे हुए अज्ञानी मनुष्य को कर्मो में लगे हुए मनुष्य के उपाय अनुष्ठान सत्तो पूर्व में कहे गए उपाय का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर पूर्व में कहे गए उपाय का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर पूर्व में उपाय क्या कहा गया मई ये हो है ना फिर अभ्यास भी और फिर क्या है मदरसाओ भी कर्माण सिद्ध माफ सकती यदि यह नहीं कर सकता है तो पूर्व में कहे गए उपाय के अनुष्ठान में असमर्थ होने पर कभी कर्मो के फल त्याग से कर्मो में प्रवृत्ति अज्ञानी के पूर्व में कहे गए उपाय के अनुष्ठान में असमर्थ होने पर पूर्व में कहे गए उपाय के अनुष्ठान में असमर्थ होने पर तो लगभग अभी अज्ञा है ना अनुस्थान में, में असमर्थ होने उसके का पर साधन श्रेय साधनमेय का साधन सभी कर्मों के फल के त्याप को कहा गया ठीक है प्रेय साधन कल्याण का साधन सभी कर्मों का फलत्याप कहा गया उपगृष्टम का सक ना कदम प्रद नो फ्रिस्तम सरो करुण फलक त्याग को पहले ही नहीं कहा है पहले ही कहा है होने पर कहा है असमर्थ होने पर पहले तो बोला है ना प्रगुण साकार की वार्थना में पहले क्या बोला है नोला है ना ये बोला है ये ये और अब व्यक्ति की प्रासना में ये तू अक्षकम ऐसा तो ये प्रथम भी हो न की प्रथम ही सर्व करुण फलक त्याग नहीं कहा है अतः अच्छा श्रेरो अचार श्रेरोम अभ्यासात इसके सिखाएंगे लोग है, है इसी लगे? इस इसी को ना इसी इसलिए। अतः कर्थ इस प्रकार उत्तरोत्तर उत्तरोत्व को देख रहे हैं उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर श्रेष्ठित्व के कथन से उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व के गठन से से अभ्यास उपरोतर श्रेष्ठ कैसे उपरोग की स्थिति दी जाती है और फल त्याग की स्थिति की जाती है तो प्रशंसा की जाती है स्थिति बताया ना मैंने राजा को बोला है या भगवान है ऐसा नो वो इन न होने पर देखेगा राजा तो ये इसीलिए और उन पर की कमती भी स्थिति नहीं है खर्च रखने वाले कहता है खर्च रखने में स्थिति जो होती है वो आरोप करके कहा जाता है लेकिन राजा में मृत्यु नहीं है तो आरोप कर दोष्ठता नहीं है पर आरोप करके कहा अवेदना क्यों की सर्व पर फलि की जाती है स्थिति की जाती है वास्तविक कथन तो नहीं है mm. तो क्यों कि तो कैसे अनु संपन्न तो क्योंकि उत्तम साधनों के अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर क्योंकि उत्तम साधनों का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर सर्व पर फल त्याग अनुदूप सुना गया है सर्व पर फल सुना गया है जिसका अनुष्ठान किया गया उससे क्या कहेंगे अनु फल का अनुष्ठान करने का अनुष्ठान करने में असमर्थ होने पर सुना जाता है तो ये स्थिति है लोकमान तिलक की यात्रा ना वो इसी को सबसे बड़ा बताएंगे लगाएंगे नहीं हुई है तो इसी को सबसे बड़ा मानते शंकराचार्य को छोटा ज्ञान वाला उन्होंने कहा है छोटा ज्ञान फलस्थे ज्ञान ज्ञान का तो मतलब है कोई बीज निकलते हैं बीज ना हो तो बीस के गा जाएगा सोखा जैसे सोखा है मतलब इसमें सार में नहीं है तो उनको क्या है कि सोखा ज्ञान वाला इसका संकड़ा करते हैं मतलब ज्ञान को कौन? हाँ। ज्ञान से क्यों ज्ञान ऐसी नहीं तो जैसा राष्ट्रपाल में व्याख्या किया वो तो उचित है ना क्योंकि जहाँ पर ज्ञान ऐसी ना तो परोखान ऐसी परोखान दे रहा है ना तो पड़ोस ज्ञान से तो ध्यान वह परोखान चिंता है ज्ञान में तो ध्यान होगा अब की अच्छा करते हैं चाहिए। लेकिन जो बात जो प्रक्रिया है उसमें तो ज्ञान ही हैं। वैसे अपने उनके अनुसार तो स्थिति की जाती स्थिति तो की जाती है तो केंद्र गर्म में रिसुकी किस समानता के कारण की जाती है समानता समानता जो है ना जन्म से जन्म समानता कैसे आगे एक्सेप्ट कहते हैं छुट्टी जी जाती समानता चरण जैसे भी भगवान जैसे भी इन देते हैं और राजा भी देता है तो उसे राजा को क्या कह दिया इंद्र भगवान देते हैं राजा भी देता है तो राजा को क्या कह दिया भगवान तो बिना समानता होगी ना दोनों में कुछ समानता दी जाती है अभी बारह समानता पूर्वेषण वाला जो है ना यकात यकात ना है वाले अब देखिए कामा ये प्रेम ब्रमोषण जदा सर्वे ब्रह्मो कामा ये हृदय में स्थित जो हृदय में सभी कामनाए हो, हो जाती है हृदय में जब नष्ट हो जाती है जदा सर्वे समोचन के कामा ये हृदय थी अब तो अमृत होती तब वो अमृत हो जाता है और यही ब्रब्ल हो जाता है यहाँ पर देखेंगे तो यदा तो काम कामा है ना का क्या है कामनाएं जब सभी कामनाएं निद्रित हो जाती हैं इस प्रकार सर्व काम से की सभी कामनाओं के निद्रित होने से या सभी कामनाओं के ना होने से जो अमृतत्व कहा गया है अमृतत्व का क्या है मोक्ष जो तो पूरी सुर्खी में दृत नहीं है कटती है इस प्रकार सभी कामनाओं के नष्ट का? होने से जो अमृत को कहा गया ये कामनाओं के नाश होने से मोक्ष क्या है प्रसिद्ध बात है अब यहाँ एक दूसरी बात बताते हैं समानता दिखाने के लिए दूसरी बात कही जाती है वस्तु स्थिति है क्या प्रौध स्मार्ट सर्व पर खलानी। अच्छा है। है ना। सर्वे सर्वे सर्वे काम है है है ठीक ना ना या उ स्माराम फलानी इस स्मार्ट सभी कर्मों के फल प्रौट स्मार्ट सभी कर्मो के फल को भी सर्व काम कहा जाता है सर्व काम यहाँ पर ज्यादा मेरा काम सब जो कामनाथ में ना कुछ तो तो पहले आया कामनाथ में आया है कामना का प्रच्छा और यहाँ पर जो काम है ना न कामते कामा है। जिनकी कामना की जाती है उन्हें क्या कहते था। हैं काम तो कामना किसी की जाती खल की तो यहाँ पर, पर काम किसको का दिया खल को तो ये जो है ना समानता दिखाने था के लिए क्या मतलब और श्रोत स्मार्थ सभी कर्मो के फल ये सरो काम है ये क्या है सरो काम है तो काम का पहले हुआ कामना और यहाँ काम का क्या हुआ फल क्या हुआ अब देखना अब समानता बताएंगे की समानता पे की जाती है समानता बताते है सत्यागे क्या सत्यागे यहाँ पर कामना त्याग क्या है कामना जो पहले आ रहा है ना इसी जो बता रहे है पहले वाले का और कामना का त्याग करने पर ज्ञान निष्पक्ष गुरु सबसे ज्ञान योग विद्वान का और कामना का त्याग करने पर ज्ञान योग विद्वान को शीघ्री शांति प्राप्त होती है शीघ्र शांति प्राप्त होती है और काम कामना का त्याग होने पर ज्ञान विद्वान को शीघ्री शांति प्राप्त होती है समानता अब बताएंगे याद रखेंगे अग्र कर्म फल त्याग से सर्व काम त्याग सामान्य अस्थित अज्ञानी के द्वारा किए गए कर अज्ञानी के द्वारा किए गए कर फल के त्याग की सर्व काम त्याग सामान्य ज्ञानी के ज्ञानी के सभी कामनाओं के त्याग की समानता होने थे यहाँ पर काम करके करना कामना ये ये कामना ये सर्व काम त्याग कर सभी कामनाओं का त्याग सभी कामनाओं का त्याग इसी ज्ञानी की ज्ञानी के सभी कामनाओं के त्याग के साथ समानता होने लिए के ज्ञानी के सभी कामनाओं के त्याग के साथ समानता होने के ज्ञानी किसका त्याग करता है सभी कामनाओं का त्याग करता है तो अज्ञ ने किसका त्याग किया कर्म का त्याग किया तो त्याग पूरे का समानता होगी? ज्ञानी ने सभी कामनाओं का ही त्याग कर दिया ज्ञानी ने सभी कामनाओं का इतिहास कर दिया ज्ञानी को ना कोई कर्म करेगा न कोई कामना रखेगा और ये क्या करता है कर्म नहीं छोड़ता है बल्कि कर्म फल को छोड़ता है ना कर्म का त्याग नहीं करता है कर्म फल का त्याग करता है सुना सुनना ज्ञानी क्या करता है कि सभी कामनाओं का त्याग करता है अज्ञानी क्या करता है कर्म फल का त्याग करता है तो समानता किसको लेकर हो गई अपंक्ति लगाएंगे अज्ञानी के कर्म फल क्या दिखी अज्ञानी के कर्म फल के अज्ञानी के कर्म फल के क्या दिखी ज्ञानी के सभी कामनाओं के त्याग के, के, के साथ समानता होने की ज्ञानी के सभी कामनाओं के त्याग के साथ समानता होने की लग जाएगा अज्ञानी के तरह फलत्यारिटी ज्ञानी के सर्व कर्म त्याग के साथ समानता है समानता लग गया अज्ञानी के तरह फल की, ज्ञानी के सर्व कर्म त्याग के साथ समानता है ज्ञानी के सभी कामनाओं के त्याग के साथ समानता है लगभग करते इसलिए सब सामान्या कर समानता कि ज्ञानी के सर्व कर्म के त्याग के साथ समानता होने की ज्ञानी के सर्व कर्म त्याग के साथ समानता होने की ज्ञानी के सर्व कर्म त्याग के साथ किसी समानता है और कर्म फल का त्याग किसका अज्ञानी का तो सोचे लगाएंगे तब क्या तो कि ज्ञानी के, के साथ समानता सा होने के कारण सर्व कर्म फल त्याग की सर्व करो फल त्याग की याव करो फल त्याग की दोबारा लगाएंगे आप यहाँ इतना चाहे जोड़ लो तो और स्पष्ट हो जाएगा अब ज्ञानी के करो फल त्याग की इसी क्या ध्यान जोड़ेंगे अज्ञानी के करो फल त्याग की ज्ञानी के सर्वफल त्याग की ज्ञानी के सर्व में प्याग के साथ समानता होने से सब सामान्यासाम ज्ञानी के सर्व में प्यार के साथ समानता होने से यह कर फल त्याग की स्थिति रुचि बढ़ाने के लिए रुचि के लिए करना है तो कैसे रुचि बढ़ाने के लिए रुचि बढ़ाने के लिए स्थिति की गई है ना तो स्थिति किस प्रकार की गई है देखो अगर तुम्हें ब्राह्मण से उन्होंने समुद्र रुचि भी लिया है तो ऐसा आजकल के बह मणोसी भी ऐसा कहा जाता है देखो अगर अगस्त ब्राह्मण ने समुद्र की लिया ब्राह्मण को लेकर क्या बोले बोलेगे ब्राह्मण है अगस्त ब्राह्मण ने क्या किया समुद्र की लिया ब्राह्मण को वैसे वहां होते हैं तो ये सामने वाले ब्राह्मण की स्थिति हो रही है इसी सकते हैं क्या स्थिति की जाती है ना वैसे ही वहां कुछ समा है तो वैसे ही वहाँ पर क्या स्थिति की जा रही है यहाँ ब्राह्मण लेकर समानता है इसको लेकर समानता और वहाँ पर क्या को लेकर समानता है समुद्रा पीता जैसे अगस्त ब्राह्मण ने समुद्र को ब्राह्मण ब्राह्मण बार में जैसे समुद्र को पी लिया इस प्रकार है इसी है ना इस प्रकार इस प्रकार ब्राह्मण सामान्या की ब्राह्मणत्व की समानता के कारण ब्राह्मण के समानता के कारण इधानीन ब्राह्मणा पी आज के ब्राह्मणों की भी स्थिति की, जाती।, की, की, है। की, भी की जाती है ब्राह्मणत्व की समानता के कारण ब्राह्मण आज के ब्राह्मणों की भी जाती है है ना? तो ब्राह्मण की जाती है इस प्रकार करु फल के त्याग से कर्म योगता कहा गया है इस प्रकार करु फल के त्याग से कर्मयोग का कल्याण साधन कहा गया है कर्मयोग कैसे बेटा साधन है कर्म फल के अच्छा अच्छा क्या और यहाँ हाँ रुचि बढ़ाने के लिए रुचि होने का भी है तो करेगा उसमें नहीं वास्तविक स्थिति है लेकिन वो वो वहाँ पहुँच तो पाएगा क्या भी वास्तविक स्थिति है ध्यान दे लोग छोड़ा तो वहाँ वहाँ पर जो अधिकारी नहीं है वो कर पाएगा उसका अभ्यास तो फिर उस तो फिर यही से शुरू करेगा वो इसी व्यक्ति प्रशंसा की गई है तो उसको यही ध्यान करना है ना जो बस में जाना है कितनी दूर है दो सौ किलोमीटर तो रुपएगा नहीं है जब बता दो चला जाएगा स्पष्ट हो जाता है फिर योग नहीं नहीं तो उसके लिए वही क्रेस्ट जो जिसका अधिकारी है उसके लिए वही वो रिश्ता अधिकारी है उसके लिए तो वही इंटरेस्ट था ये लघु कॉन्डली का अधिकारी है उसके लिए सिद्धांत कौली ऐसी इंतलाब होगा बस इसके लिए वही इंटरेस्ट था मानते पड़ेगा सिद्धांत कौली है वो लघू कॉँडी पढ़ लेगा नहीं नहीं वो आस्तिकता लेकर के वो आस्तिकता है और समझते दृष्टि से विचार करने पर वो सुबह उसको लेकर तो ठीक तो ही है ये जो अगर हाल ही विचार करेंगे तो सोच चुकी है और देखेंगे और यहाँ पर आत्मेश्वर आत्मा और ईश्वर के भेद का आश्रय लेकर आत्मा और ईश्वर के भेद का आश्रय लेकर विश्व रूप आत्मा और ईश्वर आत्मा जो है अक्षर उपासना करेंगे या व्यक्त उपासना है तो अभ्यत अक्षर क्या है आत्मा है और ये विश्व ईश्वर है क्या आता और यहाँ पर आत्मा और ईश्वर के ढेल का आश्रय लेकर के विश्व रूप ईश्वर में चित्त का समाधान रूप योग कह रहे गया विश्व रूप ईश्वर में चित्त का समाधान रूप कह रहे कहा गया देखेंगे क्या ईश्वर कर्मानुष्ठान आदि और ईश्वर के लिए कर्मानुष्ठान आदि करने को कहा और ईश्वर के लिए कर्मानुष्ठ आदि करने को कहा आदि से उस कर्मत क्या अतएत इस प्रकार कार्य इस प्रकार के कार्य को सूचित करने से मतलब इसमें भी यदि हो इसमें भी यदि हो तो अधिक है ना लोगों का उत्तरोत्तर अधिक ज्ञान है अतएत असत्योति इस प्रकार अज्ञान के कार्य को सूचित करने से सूचित करने से सूचित करने से इसी दर्शे के ना सूचित करने से भगवान या दिखाते हैं अथवा भगवान या बताते हैं इसी दरशति दस क्रिया का करता कौन है भगवान कल्याण अब एक तरफ यह सब चौथी इस प्रकार अज्ञान का कार्य सूचित करने से इसी दर्शति भगवान या बताते हैं क्या अक्षरों का अभेय दर्शिना अभेय दर्शी अक्षरों का तत्व के लिए कर्मयोगा न उपद्य कर्मयोग्भव नहीं है अवैध दृष्टि अक्षर उपासक के लिए कर्म कर्मयोग्भव तो नहीं है कि कर्म योग क्या है सब संघ ये भगवान देते हैं ठीक है और उस सम्भावना उसी प्रकार कर्म, कर्म योगी के लिए अक्षर उपासना की संभावना को भगवान कहते हैं अक्षर उपासना को संभावना होना कहते हैं प्राप्तवं महाेव मुझे ही प्राप्त होते हैं इस प्रकार कंग प्राप्त हो अक्षरो में अक्षरों का स्वतंत्रता अक्षरों का स्वतंत्रता को कहकर इतने शाम पारतंत्रकार के भगवान की उपासना के उनकी प्रतंत्रता रूप ईश्वर अधिनता को कह उनकी परतंत्रता रूप ईश्वर ईश्वर अधीनता को कहाता है देखेंगे इस प्रकार का, का के, कर, के उद्धार करता हूँ मतलब उनके हाँ इतना ही वैसे ब्रह्म सूत्र दो तीन इकतालीस में मेरे ज्ञान को अनुग्रह से ही आना है सबके लिए यहाँ स्वतंत्रता वहाँ स्वतंत्रता नहीं कही कल आपको बताएंगे und wir haben das von dem